महाभारत पर्व कर्णपर्व पंचाशत्तमोध्याय अर्जुन द्वारा दस हजार संसप्त योद्धाओं और उनकी सेना का संहार संजय उवाच वर्तमाने तथा युद्धे क्षत्रिया महाघोष संजय कहते हैं आर्य जब छत्रियों का संहार करने वाला वह वा भयानक युद्ध चल रहा था उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर जोर से गांडी धनुष की टंकार सुनाई देती थी संसप्तका नाम कदनम अकरो यत्र पांडवान तथा राजन नारायण बलस्यत राजन वहाँ पांडु नंदन अर्जुन संसप्तकों का कौशल देशीय योद्धाओं का तथा नारायणी सेना का श्रृंगार कर रहे थे संसप्त का सुसम्रे सर अपात्यन अपृद्धि जय वृद्धा प्रमण्य सम्रांगण में विजय की इच्छा रखने वाले संसप्तकों ने अत्यंत कुपित होकर अर्जुन के मस्तक पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी ताी सहसा प्रभु राजे पूर्वक सहते और श्रेष्ठ रथियों का संहार करते हुए शक्तिशाली अर्जुन रणभूमि में विचरने लगे विद्रथानी कम कंकपत्र शिला पर तेज हुए हुए युक्त बाणों द्वारा प्रहार करते हुए। अर्जुन रथियों की सेना में घुसकर शेष आयुध धारण करने श्रेष्ठ सुशर्मा उनके ऊपर की वर्षा करने लगा तथा अन्य संसप्तकों ने भी अर्जुन को अनेक बाड़ मारे सुशर्मा तू ततः पार्थ विध्वादीरा चुग जनादिणे भुजे सुशर्मा ने दस माणु से अर्जुन को घायल करके श्रीकृष्ण के दाहिनी भुजा पर तीन बाण मारे तथोपरि तो भल्ले न केतुम विव्याधमारी सरो राज विश्वकर्मा कृतो महान ननादास महानादम्भिषयाज मान्यवर तदनंतर दूसरे भल्ल से उनकी ध्वजा को बीध डाला राजन उस समय विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह महान वानर सबको भयभीत करता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा कपे तो नि संतवा भय विपुन माधा निश्चेता समय वानर की वह गर्जना सुनकर आपके सेना संतुस्त हो उठी और मन में महान भय निश्चित हो गई तथा सुशुभे सेना निश्चेवस्थिता नृप नाना पुष्परण यथा चैत्र रथम बनम नरेश्वर फिर वहां निश्चेष खड़ी हुई आपकी वह सेना भाति भाती के पुष्पों से भरे हुए चैत्र नामक वन के समान शोभा पाने लगी प्रतिलभ्य तोधास्ते कुर सत्य अर्जुनम शशुर् बाण बाण पर्वतम जलधा इव कुरुश्रेष्ठ तदंतर होश में आकर आपके योद्धा अर्जुन पर उसी प्रकार बानों की करने लगे जैसे बादल पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं सरह उन सबने मिलकर पांडव पुत्र अर्जुन के उस विशाल रथ को घेर लिया यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी तो भी वे उस रथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे ते हयान रथ चक्रि चम रथे, रथे साम चापि मारिषम निग्रही तो नरेश क्रोध में भरे हुए संप्तकों ने सब ओर से आक्रमण करके अर्जुन के रथ के घोड़ों दोनों पहियों तथा ईशा दंड को भी पकड़ना आरंभ किया निग्रह तम रथम तस् योधास्ते सहस्र सह निग्रह बलवर्वे सिंह आदम अथा न इस प्रकार वे सब हजारो योद्धा रथ की जबरदस्ती पकड़ संगनाथ करने लगे अपरे पर बैठे हुए अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक पकड़ लिया केशवस्तु तथो बाहू विधुन्वूर्धनी पातयान सर्वान् दुष्ट हस्ती तब जैसे दुष्ट ह महावतों को नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने अपने दोनों बाहें छटक कर उन सब लोगों को युद्ध के मुहाने पर नीचे गिरा दिया तथा क्रुद्धो रणे पार्थ समृत महारे निगृत रेश फिर उन महारथियों से घिरे हुए अर्जुन अपने रथ को पकड़ा गया और श्रीकृष्ण पर भी आक्रमण हुआ देख रणभूमि कुपित हो उठे रथारूढ़ सुसौबहूं पदातेत आसन्नाथा यो धाम थोधि छा दियाया मास समरे के समेम उन्होंने अपने रथ पर चढ़े हुए बहुत से पैदल सैनिकों को धक्के देकर नीचे गिरा दिया और आसपास खड़े हुए संसप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाणों द्वारा ढक दिया एवं सम्रांगण में भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा पश्य कृष्ण कहासप्त गुर्वाणा दारुण कर्म वर्ध्यमान सहस महाबाहो श्री कृष्ण देखिए ये त्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले बहुसंख्यक संसप्तक योद्धा किस प्रकार सहस्रों की संख्या में मारे जा रहे हैं रथबंध घोरम पृथिव्याम नाथि या ये तुम लोके मदनो यदपुंग यदपुंग जगत में इस भूतल पर मेरे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस भयानक रथबंध रथ की पकड़ अथवा रथों के घेरे का सामना कर सके मुक्ता दुवदत्त मथाधमत पाचन्यम च्णोपी पुरी अन्वरोदसी ऐसा कहकर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया फिर भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए से पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि फैलाई तम तो शंख स्वनम श्रुता संसप्तकूथली संतता ल महाराजावित्राचाद्र महाराज उस शंख को सुनकर संस्तप्तकों की सेना कांप उठी और भयभीत होकर और जोर से भागने लगी पाद ततचक्रे पांडव परवीरहाम महाराज संप्रकृ नरेश्वर तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध लिए ते बद्धा पाद पादबंधे न पांडव न महात्मना चेष्टाचा भवन राजमसार राजन उन महात्मा पांडव पुत्र अर्जुन ने के द्वारा पैर बाँध दिए जाने के कारण वे संसप्तक योद्धा लोहे के बने हुए पुतलों के समान निश्चेष्ट हो गए निश्चेोधान अवधे पाण्डुनंदन यथेन्द्र समृदय तारका अवधे पुराण फिर पूर्व काल में इंद्र ने तारकासुर के वध के समय सम्रांगण में जिस प्रकार दैत्यो का वध किया था उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन ने निस्तेष्ट हुए संसप्त योद्धाओं का संघार आरंभ किया थे वध्यमान आ समुचम रथोत्तम आयुधानी चर्वाणी विसृष्टुम उपचक्रम सम्रांगण में बाणों की मार पड़ने पर उन्होंने अर्जुन के उस उत्तम व्रथ को छोड़ दिया और उनके ऊपर अपने समस्त को छोड़ने का प्रयास किया ते बद्धा पाद बंधे न वधीत पार्थ सन्नत उस समय पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी सके तब अर्जुन झुकी भी गांठ वाले बाणों द्वारा उनका वध करने लगे सर्वोधा भवन पार्थ पादबंधम चकारह। रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन ने जिन जिन योद्धाओं को लक्ष्य करके पादबन्धास्त्र का प्रयोग किया वे समस्त योद्धा सम्रांगण में नागों द्वारा जकड़ लिए गए थे ततः सुधर मारा चंद्र गृहीता वृक्षवाहिनीं सौपर्णमश्रम त्वर राजेंद्र महारथी सुशर्मा ने अपनी सेना को नागों द्वारा बंदी हुई देख तुरंत ही गरुणास्त्र प्रकट किया तथा सुपर्णा संपैत भक्तो भजंगमान तय ही विद्र कहा धृट्वाता खचरा फिर तो गरुण प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे नरेश्वर उन पक्षियों को प्रकट हुआ देख वे सारे नाग भाग चले बभुबलम तद्भिमुक्त पादबंधाद्य सांपते मेघवृन्दा था मुक्तो भास्कर स्थापय प्रजा प्रजानाथ जैसे देव मेघों की घटा से मुक्त होकर सारी प्रजा को ताप देते हुए प्रकाशित हो उठते हैं उसी प्रकार पैरों के बंधन से छुटकारा पाकर वह सारी सेना बड़ी शोभा पाने लगी वे संगास सस्त्र विप्रमुक्ता फागुन प्रतिशह विधानी च्राही प्रत्यवस आर्य बंधन मुक्त होने पर संसप्तक योद्धा अर्जुन के रथ को लक्ष्य करके बाणों तथा शस्त्र समूहों की वर्षा करने लगे तथा उनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को सब ओर से काटने लगे ताम महाश्रम मृत्युम संसद सरवृत् नवधि तथो योधान वास्वी परी तदनंतर तो शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उनकी भारी अस्त्रवृष्टि का निवारण करके उन योद्धाओं का संहार आरंभ कर दिया पर अर्जुनम भृत दिव्या सरई है राजन इसी समय सुशर्मा ने झुके ही घाट वाले बाण से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाकर अन्य तीन बाणों द्वारा भी उन्हें घायल कर दिया स गाढ़ो व्यथित रथोप्च उपाविशत तथ्रशु सर्वे हत पार्थ इत तथा शंख निनाशेजदास पुष्कला नानाबादित्र नि सिंहनादास बाणों की गहरी चोट खाकर अर्जुन व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए फिर तो सब लोग जोर जोर से चिल्ला कहने लगे कि अर्जुन मारे गए उस समय शंख बजने लगे की गंभीर ध्वनि फैलने लगी तथा तो नाना प्रकार के की के साथ ही की ध्वनि तदनंतर भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं उन अमे आत्मबल से संपन्न श्वेतवाहन अर्जुन ने होश में आकर बड़ी उतावली के साथ इंद्रास्त्र का प्रयोग किया तथो बाण सहस्त्राणी समुत्पन्ना महारिष सर्वधीक्षो व्यधिष्य मानवर मान्य संपूर्ण दिशाओं में सहस्रो बाण प्रकट हो होकर आपकी सेना का संहार करते दिखाई दिए हयान रथाश सम्रे शस्त्र तथ सैन्यक गोपालाम चारत सम्रांगण में शस्त्रों द्वारा सैकड़ों और हजारों घोड़े तथा रथ मारे जाने लगे भारत इस प्रकार जब सेना का संहार होने लगा तब समसप गणों और नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ नहीं तत्र तत्र उस तुम कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अर्जुन पर चोट कर सके वहां सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना का वर होने लगा अन्यक्रमित हत्वा हो गई थी उसे पराक्रम करते नहीं बनता था और उस अवस्था में वह मारी जा रही थी मैंने यह सब अपनी आँखों देखा था महाराज पांडुपुत्र अर्जुन रणभूमि में वहाँ दस हजार योद्धाओं का संहार करके धूम अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे चतुर्दश सहस्त्र भारत रईतम त्रिसहस्राच दिन भारत उस समय संसप्तकों के चौदह हजार पैदल दस हजार रथ और तीन हजार हाथी शेष रह गए थे तथा संसप्तकाभू यह परिवब्रूर्धनम जया मर्तव्यम इतनी त्याज वाप्या संसप्तकों ने पुनः यह निश्चय करके कि मर जाएंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे किंतु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया तत्र युद्धम महचा से ताबका नाम विषा पते सूरे बलिना साधम पांडवेना न किरीचिहा जित्व निहन पार्थ शत्रुशक्र सुन प्रधान फिर तो वहाँ किरीट बलवान बलवान सूर्यीर पुत्र अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी युद्ध हुआ उसमें कुंती पुत्र अर्जुन ने उन शत्रुओं को जीतकर उनका उसी प्रकार संहार कर जैसे देवराज इंद्र ने अश्रुओं का किया था श्री महाभारती कर्ण पर्व संकुल युद्धाशतम अध्याय इस प्रकार श्री महाभारती कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक तिरपनवा अध्याय पूरा हुआ